बोलवंडाव बिहारी मोहन देव चौकी जय श्री प्रेम पत्त ग्रंथ की जय श्रीताय गौर हरिहरि श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो राधारमण हरि गोविंद जय जय हरि गो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राहारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल गो जय जय गोविंद जय जय जय गोपाल shri radha raman hari gobind jay jay shri radha raman hari gobind jal jal gobind jay jay gopal jay jay gobind jay jay gopal jay हरि हरिगोविंद जय जय हरि लाल ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशरसू सत्यवती हृदय नंदनों व्यास यहामगल्तम वग्मय मम तम जगत्तिसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षम जगद्धाम हृदय प्रेरणया प्रवर्तिहम बराको तस्य हरे पदकमल वन्दे श्री चैतन्यदेव पात्र प्राप्त विचारण न कुरे दस्व परम भीक्षतेर्चारण न काल प्रतीक्ष सद्रवणे क्षण प्रणम न ध्यानाल दत्ते सगवान्यासश्यामि परेम लक्ष्मी साक्षात्कार अखिल मधुरीमा संप्रदायः संप्रदाय गाभीर्यमा उपचितरमिता चरम भूयालशा मंगलाय नारायण नमस्कृत्य नरम चवीं सरस्वती व्या तथो जये वाकपतभ्य कृपा सिंधुभ्यु दावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे रूप दुर्गत जनिक दयावलोक हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीवराल श्री प्रेम पतनम ग्रंथ जिस समय मधुर राजा ने अपनी छोटी प्रिया श्री रति को सारे अधिकार प्रदान किए तो रति ने श्री मती के द्वारा स्थापित की गई जो भी परंपराएं थीं, उन परंपराओं को पूरी तरह से बदल दिया और वहां पर यह घोषणा की कि धर्म के राज्य में जो अधर्म कहलाता था वही यहां पर धर्म उठाया और इसी प्रसंग में बहुत सारे दृष्टान्त दिए कि वेणु एवं समभ तथ बेणुम जो बलात् धर्म धर्म अरी सखी ये वेणु पहले एक बेन नाम करके राजा हुआ वो बेन नाम का राजा बड़ा बदनाम था तो उसने अधर्म का स्थापन किया और ये कह दिया न यष्टभ्यम न दातव्यम न होतभ्यम कोई यज्ञ मत करो दान मत करो हवन मत करो ऐसी स्थिति में वो बड़ा बदनाम हो गया और जो बदनाम हो जाता है वो बेश बदल करके आता है अपना नाम बदल करके आता है तो बेन ही बेणु बन करके आया है उसने अपना नाम बदल लिया थोड़ा सा और उकार की ओढ़नी जैसे ओढ़ ली है तो बेन एवं समूत अथ वेणु बेन राजा ही बेणु बन गया जो बलात् बदत धर्म मधर्म जो बलपूर्वक धर्म को अधर्म कहता था सोलहवा श्लोक था ब्रीढता असद उदंतम मानो ब्रीडया उसे बड़ी लज्जा हो रही थी जगत में उसकी बड़ी निंदा हो रही थी अत ब्रीडा माने लज्जा के कारण विदत असद उदंतम उसने अपनी असत माने निंदा रूपी उदंत माने छाती को देखा उदंत माने कहानी अपनी निंदा की बहुत सारी उदंत माने कहानियां सुनी जब भी कोई चर्चा करता था बेन्य ऐसा किया बेन ऐसा किया बेन ऐसा किया तो अपनी उत्तंत को अपनी घटनाओं को वह लज्जा के कारण जब देखता था जानता था तो वह लज्जित होकर के स्व अविधानम अपने अविधान माने नाम को उसने अपिधातुम माने बदलने के लिए छिपाने के लिए अपने बुरे नाम को अपने नाम को छिपाने के लिए उसने उदंत नाम को उदंत बना लिया माने अपने नाम में ऊ का अंत लगा लिया नाम में ऊ और जोड़ लिया पेन में ऊ पीछे से अंत अंत में ऊ उसने जोड़ लिया तो उसने स्व अभिधानम अपिधात अपने पुराने बदनाम नाम को ढाकने के लिए उदंता तो बना लिया माने अपने नाम में ऊ पीछे से और जोड़ लिया तो लोग आगे समझे कोई नया है ये कोई नया है इसलिए अपने नाम को उसने बदल दिया तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जो बेन ने जिस तरह से अधर्म का प्रचार किया ऐसे ही ये वंशी भी लोक वेद धर्म पातिवृत्ति इन सब का खंडन करके ये बंशी हमको अधर्म की ओर प्रवृत्त कर रही है और ये अधर्म प्रवृत्त करना वंश से जाकर अधर्म में प्रवृत्त होना यही सबसे बड़ी ये यह यहाँ की विशेषता होगी गई तो वृंदावन की रहनी ऐसी हो गई कि धर्मशास्त्र में यहां धर्म शास्त्र के अनुसार व्यवस्था नहीं है यहाँ पर जो व्यवस्था है उसका नीत निर्धारक तत्व तो है श्री कृष्ण की सेवा कैसे की जाए तो सेवा करने के लिए का त्याग कर देना स्त्री पुत्र जो पति पुत्र धन धर्म मर्यादा लोक की लज्जा इन सबका त्याग करके राष्ट्र गोप पहुंच जाती है ये यह यहाँ का धर्म हो गया तो धर्म का त्याग करना ही अधर्म है। अब एक दूसरा एक दृष्टांत दे रहे हैं अधर्म में ही धर्म में अधर्म ही धर्म है, है यहां पर श्री यशोदा मैया उस समय उनके पास में कोई पड़ोसन नहीं और यशोदा मैया पड़ोसन से कह रही हैं कि इस में और तो कोई लीला में एकादशी विकास करे नहीं ब्रिजवासी तो आपने है। <laughs> <मस्ता है। laughs> तो कोई एकादशी विकास करे नहीं केवल नंद बाबा एकादशी करते हैं नंद बाबा नंद बाबा करते तो यशोदा जी तो तो भी करती बाबा करेंगे तो यशो बाबा का आग्रह जरूर एकादशी का और सब ब्रिजवासी तो ब्रिजवासी है बागे आ, साधन अवस्था में और शुद्ध अवस्था में यही अंतर है कि साधन अवस्था में एकादशी व्रत है पर दिकुंज में एकादशी व्रत नहीं साधन अवस्था में तुलसी बंदना है पर दिकुंज में तुलसी बंदन नहीं है वहां तुलसी की पूजा कोई भी करे बिंदा तो सखी है सुप्रिया जी की तो वो भी अपने आप को सबसे छोटी सखी मानसी है तो एक आदशी वृत तुलसी बंदन इसी प्रकार वहां संसार में जिस नाम से श्री गुरुदेव विराजमान है वो गुरु वंदन नहीं है वहां पर तो जो मंजरी गण है उनकी वंदना है जो सिद्ध प्रणाली है सिद्ध प्रणाली की वंदना है वहां पर गुरु प्रणाली की बंदना नहीं है, इसका तात्पर्य नहीं है कि हम एक एकादी छोड़ दें हम गुरु प्रणाली की वंदना करना छोड़ दें, हम तुलसी वंदना छोड़ दें, सेवा साधक रूप सिद्ध रूप चाहते ही तदभाव लिप्सुना कार्य ब्रज लोकार जब हम साधक अभिमान में हैं, तो हमको लोग माने रूप गोस्वामी की तरह से आचरण करना पड़ेगा जब हम सिद्ध हो जाएंगे तो हमारा आचरण होगा रूप मंजिल की तरह से में अंतर। तो साधक रूप का तात्पर्य विश्व चकुर्थी जी ने यही किया कि साधक रूप का मतलब है कि साधक अवस्था में है तो रूप गोस्वामी जी जैसे एकादशी कर रहे हैं तुलसी वंदना कर रहे हैं गुरु प्रणाली की वंदना कर रहे हैं ऐसे हम भी करेंगे परंतु जब सिद्ध रूप में है तो रूप मंजिली जी बेतुली जी की बंदना निकलती है रूपमंजरी एकाशी, दुकुनी में एकाशी नहीं है परंतु एकादशी के दिन भी नंदभाव के यहां पर दो तरह की रसोई बनती है एक तो बनती है एकाशी की नंदभाव की और दूसरी जो रसोई बनती है वो बनती है कन्हैया के लिए भी उसमें सब कुछ है दाल चावल दाल भात साथ साथ पूरी का ठीक सब सा, पूरी बन रही है परंतु तो बालक का एक स्वभाव होता है कि उसको दोनों चीजें कन्हैया जब भोजन करने के लिए बैठेंगे तो फिर दोनों चीजें ऐसा नहीं होगा तो मैंने बाबा तू तो तो एक का एकादशी का अलग है मुझे एकादशी का भी चाहिए और मुझे द्वादशी का भी चाहिए तो दोनों और कन्हिया जान बूझ करके जाने एकादशी में क्या माल बने ये ये आग्रह करते हुए विशेष रूप से एकादशी के भोजन को करने के लिए आग्रह करते हैं और फिर नंद बाबा भी कहते बेटा आप मेरे साथ में पहले भोजन कर ले फिर आप पहले पहले मेरे साथ तो नंद बाबा अपने पास में बैठा करके तो उस दिन श्री कन्हैया को भोजन कराते है फिर कन्हैया को अलग अन्न अन का बाबा लेंगे नहीं इसलिए कन्हैया को फिर अलग भी कन्हैया की पत्तल लगेगी कन्हैया की थाली अलग भी थाल अलग भी लगेगी तो दोनों चीज कन्हैया उस दिन दोनों चीज खाएंगे तो यहाँ पर कन्हैया का जो शुरू शुरू में आग्रह आग्रह में क्या क्या माल बने <laughs> एकादी में तो, <laughs> तो फल फला में तो नहीं नहीं माल बनेंगे तो इसलिए कन्हैया स्वाभाविक में आ गए तो श्री यशोदा जी उसके अरे वो सब ठीक है कन्हैया तो सब खाएंगे में सब खाएंगे <laughs>. तो हम लोग तो वहां पर ये तो लीला की बात चली तो यहाँ पर श्री यशोदा जी किसी पड़ोसन से बोल ली के मातर मम कुमारो यम अरे बहना मेरे इस कुमार को कन्हैया को सुकुमारो दुराग्रह ये सुकुमार है और दुराग्रह वाह हटी है जो कह रहा आज तो मैं एकाशी करूंगा और पहले तो एकाशी का बढ़िया चीज इधर भी के तो कूद करके इधर आ गया है और बढ़िया चीज उधर भी के तो कूद करके उधर आ गया है तो, तो कुमारो हम सुकुमारो दुराग्रह ये सुकुमार कुमार ही है वैर शिक्षितम केनो कर तुम एकादशी व्रतम हर किस बैरी ने इसे एकादशी वृत करना सिखा दिया है न यानी कौन ने कह दिया कि एकादशी में बड़े बड़ी हा, बड़ी हा, माल बनते हैं एकादशी किया कर तो ये किस बैरी ने जाने मेरे बेटे को एकादशी वृत सिखा दिया है अब देखिए एकादशी वृत करना या धर्म है तो धर्म हो गया धर्म और यशोदा जी आग्रह करती हैं कि मेरा बेटा कहीं भूखा नहीं रह जाए एकादशी करने के चक्कर में भूखा नहीं रह जाए और कन्हिया एकाशी इसलिए कर रहे हैं कि माल मिलेंगे नई नई चीज मिलेंगे इसलिए जो एकाशी को अन्न खाना वह अधर्म है परंतु श्री यशोदा कन्हिया को एकाशी के दिन भी कन्हैया पुष्ट हो जाए कहीं कमजोर नहीं हो जाए इसलिए कन्हैया को व्रत न कराना चाह रही हैं परंतु कन्हैया व्रत करना चाह रहे हैं तो जो अधर्म है वो मातृ स्नेह में धर्म हो गया माँ का पुत्र के प्रति इतना स्नेह है कि कहीं ये भूखा नहीं रह जाए इसलिए एक एकादशी के दिन भी श्री यशोदा कन्हैया को अंध खिलाना चाहती है के अन्न के द्वारा कन्हिया पुष्ट रहेगा और भूखा रह गया तो कहीं कमजोर नहीं रह जाए तो इसलिए अधर्म ही धर्म हो गया और एक एकादशी के दिन आग्रह पूर्वक श्री यशोदा कहते नहीं बच्चे तुम अभी बच्चो अभी एकादशी प्रकाशी किस नहीं चलो भोजन करो ऐसा कहकर के, के अन्न खिला देती है तो ये स्नेही के कारण यहां पर स्नेह प्रधान है धर्म शास्त्र प्रधान नहीं धर्मशास्त्र प्रधान नहीं है स्नेह प्रधान है तो नीति निर्देशक जो तत्व हैं, वो है, है, है, जो है वो यहां पर कृष्ण सेवा है कृष्ण सुख है कृष्ण का कल्याण है यहां पर कृष्ण का जो धर्मशास्त्र की रीति है वो यहां पर नहीं है प्रकार एक दृष्टांत और दे रही हूं कि श्री यशोबा जी नंद का नृत्य का नियम है कि वे एकादशी वे एकादशी हो द्वाशी हो कोई भी दिन हो उनका तो नृत्य का नियम है कि वे यमुना जी स्नान करने के लिए नृत्य जाते हैं बाबा का नृत्य यमुना स्नान का नियम नंद अब ये कन्हैया भी बाबा के साथ में लग जाए बाबा मैं भी चलूंगा तो यशोदा कह रही है कि बेटा नहीं नहीं यमुना के किनारे बक हैं, बकासुर बैठा रहता है बबला बैठे रहते हैं कई चौचमा दी तो यमुना के किनारे वहां पर उठ है उठ मे गोखुनु दे कई गोखुनु लग गई तो इसलिए यमुना मत जाओ तो तीर्थ स्नान करना यह है धर्म परंतु यशोदा तीर्थ स्नान करने के लिए मना करती है अधर्मी ही धर्म हो गया लोग ये प्रेम की रीति ऐसी है कि यहां अधर्मी ही धर्म हो गया अब एकादशी के दिन तेल लगाना मना है शरीर में तेल नहीं लगाया जाएगा सिर में तेल नहीं लगाया जाएगा एकादशी के दिन परंतु तो यशुरा जी कह रही है बेटा तो तो नहीं शरीर में रूखा हो जाएगा फिर शरीर इसे आर तेल, तेल लगा दू So, एक एकादशी का नियम धरा रह गया एक तरफ और अधर्म का आचरण कर रही है। इसमें के के कारण बेटे को सुख की प्राप्ति हो इसके लिए एक के जो नियम एक आज, एकादशी में जो वर्जनाएं हैं उन वर्जनाओं को भी श्री यशोदा आग्रहपूर्वक कर अरे बच्चों के तेल में लगाने में कुछ नहीं होता चलो चलो आप तेल लगा दू और ऐसा कहकर के यशोदा श्री कृष्ण के तेल का तेल की मालिश कर रही है तेल का उतल लगा रही है तो यशोदा कन्हिया को प्रोत्साहन दे रही है जबकि एकादशी के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए यह धर्म परंतु तो एकादशी को तेल लगा करके अधर्म का यशोदा आचरण कर रही है क्योंकि बाल्य स्नेह ऐसा है जो स्नेह के कारण अधर्म ही यहाँ धर्म बन जाता है तो वही कह रहे हैं के सुगंध तेलई तप्तोदयी कुरुस्नानम ग्रहे सुखम बेटा क्यों बाबा के साथ में जाता है अब मैं तो यमुना जी जाऊंगा यमुना जी जाऊंगा अरे सुगंधी तेल लगा करके गर्म जल से बेटा घर में आनंद से स्नान करो ये बाबा करते हैं ठीक है, है यमुना जी स्नान का बाबा का नियम है तुम उनके साथ में क्यों यमुना जी दौड़ के हो नहीं नहीं जाओगे यमुना जी का निषेध करती हैं और कहती हैं कि तेल तो भले एक आशी है भले कुछ भी है तो यहाँ पर सुवंधी तेल लगा करके गरम जल से तुमको स्नान कराऊंगा और गर्म जल से स्नान कराऊ जबकि कन्हैया तेल लगाना एक एकादशी के दिन निषिद्ध है फिर भी तेल लगा करके होना चाहिए कि यदि ठंडे जल से स्नान लो तो ठंडे जल से भी स्नान करना चाहिए प्रधानता तो उसी की है कि तीर्थ में स्नान करने के लिए जाना चाहिए परंतु तो यशोदा उस नियम को भी त्याग देती हैं और अधर्म जो है जिसका निषेध किया गया है एकाधिक के दिन उन अधर्मों को अपना करके जानबूझकर बुझ स्नेह के कारण बालक के लिए अपना करके नहीं अभी छोटे हो अभी से क्या तुमने नियम किया अभी से पिछले चलो स्नान करो तेल लगा देती हूँ ऐसा लगा करके यशोदा के स्नान यशोदा कदिया को बाल्य स्नेह के कारण स्नान करता तो है तो कह रही है सुगंध तैल सुगंधित तेल लगा तत्व दई गर्म पानी से पुरुष स्नानम ग्रहे सुखम बेटा घर में सुखपूर्वक स्नान करो क्योंकि पक और उच्च संकटम यमुना के तट पर बगले भी हैं वहां पर हैं, कांटे भी उतमने कोष्ण माया तट पर मत मत जाओ मत जाओ। इसलिए श्री यमुना के तट पर बिहार करने वाले अपने पुत्र को बलपूर्वक श्री यशोदा ब्रजेश्वरी मना करती हुई समझाती हुई कहती हैं, साम नीति से कहती हैं कि वो बेटा वहां मत जा इसी प्रकार रासपंच अध्याय में धर्तुषि परो धर्म नाम चालुशम श्री श्याम जो धर्म का उद्देश्य करते हैं कि स्त्री के लिए पति की सेवा करना चाहिए यह परम धर्म है ये धर्म का उद्देश्य दिया पर श्लेष में श्री श्याम सुंदर की स्थापना कर रहे हैं भर शुशुरा श्रीराम पर धर्म पति की सेवा करना कृष्ण तो सेवा का त्याग करके लौकिक पति की सेवा करना यह पर धर्म है पर धर्म का तात्पर्य है मुख्य धर्म नहीं है या गौण धर्म परो धर्म भरत शुश्रम श्रीराम परोधर्मो अमाय तक बंधु नाम च उन बंधुओं का सेवन करना चाहिए उनके बंधुओं का भी सेवन करना चाहिए ऐसा विचार करते हुए तुम कल्याण प्रजा जितने भी प्रियजन है वृंदावन के वृक्ष ये शश ये घोरा इनका तुम अंकपोषण करते हुए विराजमान हो ये प्रार्थना भी शी शाम सुंदर कर तो आ, मैं तुम्हारा पति हूं कहना चाह रहे हैं और मेरा सेवन करना ही तुम्हारा परम धर्म है क्यों मैं हूं मुख्य पति और तुम्हारे जो पति हैं वे हैं कहीं देह के पति मैं वास्तविक पति होकर के विराजमान हूं जो प्रतीक पति है वह पूजनीय नहीं, नहीं है जो वास्तविक पति है वही पूजनीय ये कहने का साथ इसमें एक दृष्टांत दिया रात में भी वो दृष्टान देते हैं कि एक पतिव्रता का नियम था कि वो पति की को भोजन करा करके ही भोजन करे अब को किसी काम से परदेश जाना पड़ा तो पतिवरता कह रही है कि में मेरा तो अपना नियम नहीं छोड़ूंगी मैं तो तुमको भोजन करा कर फिर भोजन करूंगी पति बोले अभी बाहर नहीं ऐसा मत करना मुझे तो आने में पांच दिन भी लग सकते हैं दस दिन भी लग सकते हैं तो फिर तू जीवन कैसे धारण करेगी खाएगी नहीं तो तू पड़ जाएगी, मर जाएगी ऐसे नहीं करते हैं तू तो भोजन करना ना मेरा मैं मैं तो तुमको भोजन कराने के बाद प्रसाद ग्रहण पति बोले एक उपाय करते हैं बोल क्या बोले उपाय ये है कि मैं अपनी एक मिट्टी की मूर्ति बना करके तुझे दे देता पा और उस मिट्टी की मूर्ति की तू पूजा करती और उसको भोग लगा और फिर भोजन कर ले चलो अब एक दिन जब वो अपनी पति की मूर्ति की मिट्टी की मूर्ति की पूजा कर रही थी उसी समय उसका वास्तविक पति आ गया और वो दरवाजा के बाद खटखटा रहा है के खोलो के खोलो अब उस पति के सामने एक समस्या आ गई है धर्म संकट उपस्थित हो गया है कि उसे अपने पति की सेवा का त्याग करके उठकर के जाना चाहिए कि नहीं वो दुर्यम पे बैठी है पति की सेवा कर रही है उसे आसन छोड़ करके अपने पति की सेवा छोड़ करके उसे द्वार खोलने के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए श्याम सद बोले अरे इसमें कहा था झमका संकेत संकट जब असली पति आ गया है तो मिट्टी के पति की कब को पूजा करेगी मिट्टी के पति की उस पुतले को उठा करके बुखारी में ऊपर डाल और जो असली पति है उसका स्वागत कर शाम श्याम चंद्र हैं बस यही तो मैं कह रहा हूँ कि भरतुषम श्रीराम परो धर्म मैं हूं तुम्हारा वास्तविक पति और जगत के जो पति हैं वे हैं प्रतीक पति जीव तुम मूलतः जीव हो जो स्त्री है वो भी मूलतः जीव है तुम मेरी नित्य शक्ति हो तो तुम शक्ति हो तो शक्तिमान होकर के मेरी सेवा करो मैं हूं वास्तविक पति और जगत के जो पति है, पति तो पति हैं हैं वे प्रतीक प्रतीक तो की पूजा नहीं की जाएगी। पति की जाएगी पति ही पूजा की जाएगी तो यहाँ पर पति पूजन का त्याग करना और उपपति की सेवा करना अधर्म धर्म हो गया उपदेश दिया गया है कि जगत का जो पति है उसका तो त्याग करना प्रतीक पति का त्याग करना और वास्तविक पति श्री ईश्वर है उनकी आराधना करना जीव मात्र का यह कर्तव्य है कि ईश्वर की आराधना करें इससे पहले ठाकुर की आराधना और ठाकुर की आराधना के बाद में फिर पुतले रूपी पति की आराधना वो बात की बात उनके अभाव में वो एक बात दिखाई गई मुख्य वस्तु नहीं है शरीर हमको स्त्री मिल सकता है पुरुष मिल सकता है तो उस समय ठीक है हम शरीर के हिसाब से पूजन करेंगे परंतु मुख्य जो जैव धर्म है वो प्रधान है देह धर्म प्रधान नहीं है यहां पर दिखाया गया कृष्ण सेवा ही मुख्य धर्म राष्ट्रपूचाध्याय में भी यही भरत श्रीराम इसकी वैष्णव तो है उसमें श्लेष अर्थ में यही कहा गया कि ठाकुर श्री कृष्णचंद्र गोपियों से कह रहे हैं कि प्रतीक पति की पूजा न करके मुझ पति की ही पूजा कर श्रवणा दर्शना प्रार्थना में ही कर रहे हैं कि श्रवण दर्शन इनके द्वारा वैसे सुख की प्राप्ति नहीं होती यथा संध्य श्रवणा दर्शना ध्यान श्रवण और ध्यान में दर्शन करने से वैसे सुख की प्राप्ति नहीं होती यथा संध्या क्षेत्रों जैसे निकट रह करके मैंने अपने हाथ से पुंज बनाई है इसके हित प्रिय प्रति यात्रो ग्रहण ग्रहान प्रति या तो ग्रान। ग्रान घर की ओर कृपा करके आप ऐसा कह करके प्रार्थना कर रही है उपत्यम कुलस्त्रिया वो च सर्वतो पति के प्रतीक पति के पास में रहना यह तो जुगुप्सित है और वास्तविक पति जो परमेश्वर है उसकी सेवा करना यह जीव मात्र का धर्म है मैं वास्तविक पति हूं इसलिए मुझे नारायण की सेवा करना तुम्हारा धर्म है जी कह रहे हैं कि तस्मान तस्मा नंदात्मजे नारायण समुभ हो रहे इसलिए मुझ नारायण की सेवा करो प्रति पति की सेवा मत करो तो अधर्म हो गया धर्म धर्म हो गया इसी तरह से अब एक दूसरा नियम श्री रति देवी ने प्रारंभ किया उस प्रेम पत्तन में यहां तक तो एक, एक प्रसन्न समाप्त हुआ और ऐसे हजारों दृष्टांत देखे जा सकते हैं इन्होंने बीसों दृष्टांत दे दिए कम से कम बीस दृष्टांत दे ही दिए इसमें आधार में कैसे धर्म हो रहा है अब दूसरा एक दे रहे हैं कि अत्र असत्यम एवं सत्यम, एव सत्यम। इस वृंदावन नगर की एक विशेषता है कि यहां पर झूठ ही सत्य हो जाएगा यहां पर असत्य बोलना बहुत तो है सत्य और सत्य बोला जाएगा वो हो जाएगा असत्य यहाँ के सारे नियम पहले जो नियम थे वे बदल गए हैं असत्य ही सत्य हो गया जैसे श्री गर्गाचार्य जी आए और सा, साथ साथ झूठ बोल रहे हैं कनैया का कर नामकरण करते हुए साथ साथ झूठ बोल रहे हैं कि किसुदेव से क्वेश्चन जातम नंद बाबा गर्गाचार्य के वचनों को स्वीकार नहीं कर रहे अपने हिसाब से का अर्थ हुआ ये था गर्गाचार्य जी को अपनी झोंक में आकर के कृष्ण की महिमा का गायन कर रहे हैं परंतु नंद बाबा के दिमाग में घुस नहीं दे गर्गाचार्य ने जो ऐश्वर्य का वर्णन किया ऐश्वर्य माधुर दोनों को मिलाकर के वर्णन किया और झोप में आकर के कृष्ण के ऐश्वर्य का भी वर्णन कर रहे हैं पंत तो नंद बाबा के हृदय में दिमाग में वो ऐश्वर्य में वचन झुक घुस नहीं रहे हैं नंद बाबा के दिमाग में तो अपने हिसाब से ही वे गर्गाचार्य के वचनों को स्वीकार कर रहे हैं ले रहे हैं श्री गर्गाचार्य कह रहे हैं कि तस्मात्म वसुदेव से जा मजा के पहले तुम्हारे बेटा ने वसुदेव जी में भी जन्म लिया वासुदेव श्रीमान अभिज्ञा संप्रच नामकरण किस बात है इसलिए तुम्हारे पुत्र को कोई कोई वासुदेव भी कहेंगे अभिज्ञा कोई कोई अभिज्ञ माने विद्वान जन तुम्हारे पुत्र का नाम वासुदेव भी करेंगे पर इस बात को नंदबाबा ने स्वीकार नहीं किया और नंद बाबा गर्गाचार्य के इन वचनों को स्वीकार नहीं कर रहे मन में विचार कर रहे हैं ठीक है न जाने कितने जन्म हमारे हो गए कितने जन्म बसदेव जी के हो गए हमारे बेटा ने कभी वसदेव जी में भी जन्म लिया होगा परंतु इस समय ये मेरा बेटा है तो कह रहे हैं कि वसुदेव जी के यहां पर ये उत्पन्न हुआ है पहले फिर बसुदेव जी अपने पुत्र को लेकर के आए और तुम्हारा पुत्र नंद बाबा का पुत्र नंदनंदन उनमे वासुदेव कृष्ण समाहित हो गए एक हो गए ये गर्गाचार्य जी का कहने का मतलब था परंतु श्री ये पहले उत्पन्न हुए बसदेव जी में फिर तुम्हारे यहां पर भी उत्पन्न हुए और तुम्हारे पुत्र में बसदेव जी के पुत्र आकर के समाहित हो गए परंतु तो इसको ये गर्गाचार्य जी ये एक झूठ बोल रहे हैं तत्वतः तो कृष्ण जो हैं, वे ही नंदबाबा में ही मुख्य रूप से उत्पन्न हुए हैं और श्री वासुदेव कृष्ण नंदबावा में श्री नंद में समाहित होकर के विराजमान है जो श्री बसदेव जी नंदा ये स्वीकार करे हाँ कभी पहले न जाने हमने भी कितने जन्म लिए होंगे तब ये पुत्रेव जी के यहाँ पर भी हमारा पुत्र भी हुआ होगा इसलिए कोई इनको वासुदेव कहते तो श्री गर्गाचार्य के जो सत्य वचन थे उनको नंद बाबा झूठ मानते जबकि तथ्य ये है कि दोनों जगह कृष्ण का जन्म हुआ सत्य तो यह है कि मथुरा में भी जन्म हुआ और ब्रिज में भी कृष्ण का जन्म हुआ मुख्य रूप से जन्म हुआ है ब्रिज में मथुरा में इनका आविर्भाव जन्म हुआ है इनका ब्रिज में क्योंकि जन्म उसे कहेंगे कि जैसा उत्पन्न हो वैसा ही रहे उसका नाम है जन्म आविर्भाव उसे कहेंगे कि कहीं से कोई अद्भुत रूप में पहले तो उगे आया और फिर बदल जाए उसका नाम है आविर्भाव एक आए उत्पन्न होना इसका नाम है आविर्भाव बल्धवाचार्य जी ने जन्म आविर्भाव में एक अंतर किया वे कह रहे हैं कि दृश्यमान वस्तु में चिन्हय वस्तु का या नित्य वस्तु का प्रकृति में या दृश्यमान वस्तु में जो संयोग है उसका नाम है जन्म आविर्भाव है कि वस्तु में किसी वस्तु का संयोग न हो परंतु जो चिन्हय वस्तु है वो प्रकट हो जाए परंतु संयोग नहीं हो उसका नाम है आविर्भाव आविर्भाव जन्म में अंतर है आविर्भाव कहेंगे कि जैसे दृश्यमान वस्तु है यह एक प्लेटफार्म है और इसमें कोई वस्तु तो, में वस्तु तो प्रकट हो जाए तो उसको हम कहेंगे आविर्भाव ऐसे ही श्री देव की जी की शैया के ऊपर कृष्ण का आविर्भाव होता है चतुर्भुज तम धुतम बालक अमुच क्षण चतुर्य में उनका आविर्भाव हो गया तो प्रकृति में बिना संसर्ग किए हुए अलौकिक वस्तु को प्रकट हो जाना उसका नाम है आविर्भाव एकाएक कोई वस्तु उगया ही मैनिफेस्टो हो गई किसी तरह से तो उसको हम कहेंगे आविर्भाव और प्रकृति की कोई वस्तु में किसी चिन्हय वस्तु का मिलकर के समाहित होकर के उसमें इन भीतर प्रवेश करके मर्जी होकर के उस वस्तु का जन्म होना जैसे कहीं एक शरीर बना और उस शरीर में चिन्ह में आत्मा का प्रवेश हो गया और फिर वो जो निश्चेष शरीर था वाचे टाइप हो गया तो उसको हम कहेंगे जन्म प्रकृति के नियम के अनुसार कहीं एक मांसपिंड मां के गर्भाशय में विराजमान है और उसमें वस्तु आकर के मिली और वो बालक होकर के एक चेतन प्राणी होकर के उस बालक का जन्म हो गया तो प्रकृति में किसी चेतन वस्तु का संयोग हो करके उस अचेतन का चेतन हो जाना इसका नाम है जन्म ब्रह्मांड बन गया और उस ब्रह्मांड में श्री प्रभु वे जब प्रवेश कर रहे हैं तो उस ब्रह्मांड का अब जन्म हुआ चेतन रूप में उसका जन्म हो गया ऐसे ही अचेतन वस्तु में चेतन वस्तु का आत्मा है चेतन शरीर है अचेतन अचेतन वस्तु में चेतन वस्तु का प्रवेश हो जाना और अचेतन का चेतन बन जाना इसका नाम है जन्म और आविर्भाव उसे कहेंगे कि अचेतन है परंतु अचेतन में चेतन चेतन रूप में ही उत्पन्न हो क्योंकि त्यों ही उपन्द हो और जो वस्तु है वो चेतन नहीं बनी बल्कि चेतन प्रथक होकर के विराजमान है उसका नाम हुआ आविर्भाव सो मथुरा में तो हुआ कृष्ण का आविर्भाव श्री यश देवकी जी को अभी तक ये अनुभूति हो रही थी कि कृष्ण मेरे हृदय में विराजमान है वसुदेव जी ने श्री कृष्ण का ध्यान किया वसुदेव जी के देखिए पूरी प्रक्रिया बसदेव जी ने पहले कृष्ण का ध्यान किया बसदेव जी के हृदय में आए और श्री बसदेव जी ने हृदय से ही श्री कृष्ण का स्थापन श्री देव किया। जी ने किया मनस्था सुखदेव जी ने प्रयोग किया है वहां पर प्राकृतिक तरह से शुक्र शोणित का जन्म नहीं शरीर के द्वारा स्थापन नहीं है मन के द्वारा ही श्री बसदेव जी ने श्री कृष्ण का जो जिनका वे हृदय में ध्यान कर रहे थे उनको श्री देवी जी में पधराया जैसे शैया जी से उठा करके ठाकुर जी को जैसे सिंहासन के ऊपर पधरा देते हैं फिर शयन कराना है तो सिंहासन से उठा करके श्री ठाकुर जी को शैया जी पद ले जा करके अः शयन करा देते हैं ऐसे ही वसुदेव जी के मन में कृष्ण थे उन्होंने मन से उठा करके श्री कृष्ण को देव जी में स्थापन किया यहां पर जो गर्भ गर्भस्थापन है गर्भ गर्भिका गर्भाधान है वो गर्वाधान लौकिक से नहीं गर्भाधान नहीं मन के द्वारा ही श्री कृष्ण को पहले स्थापित किया देवकी जी अब देव जी अनुभव कर रही हैं हाँ मेरे आ, मेरे हृदय में भगवान है और देवकी जी में प्राकृत में गर्भ जैसे लक्षण भी दिख रहे तो कंस प्रतीक्षा कर रहा है कि अरे मेरा शत्रु आगे देवकी के गर्भ में मैंने देवकी को मार दिया तो मेरी बड़ी निंदा होगी चार है, है। इसलिए लोक निंदा से डर करके कंस ने अभी देवकी जी को मारा नहीं बोल तो ठीक है देवकी को कारागार में डाल दो पहरा एकदम पक्का कर दो कोई भी देवकी के पास में मिलने नहीं जाएगा जब तक गर्भ नहीं हो जाए और पक्का पूरा पहरा है बालक एक, ने एक दिन तो उत्पन्न होगा ही समय आने पर जब नौ महीने पूरे होंगे बालक का जन्म होगा ठीक है अब श्री कृष्ण का जन्म के वहां पर आविर्भाव कैसे हो रहा है कि श्री देवकी जी के हृदय से भगवान अथ सर्वगुणों पे तक काला परमेश्वर होना उस समय देवकी जी के हृदय से भगवान अंतर्धान हो गए और अंतर्धान होकर के शैया के ऊपर प्रकट हो गए देवकी जी को यह लग रहा है अनुभूति ये हो रही है कि मेरे यहाँ पर बिना प्रसव पीड़ा के कोई सुखद प्रसव हुआ है श्री लघु भागवता हैं कि तस्या हृदय रोहियो कारायाम सूत सद्मी देवकी की शैले कृष्ण तस्त्र भाव त्यस तस्या हृदय रोहयो श्री कृष्ण उन श्री यशोदा उन देवकी जी के हृदय से तोरोधान हो गए और हृदय से अंतर्धान होकर हो के सूत उस कारागर में काराया प्रसूति ग्रह में देव की शैले कृष्ण तत्व प्रादुर्भावत है सर श्री देवकी जी की शैया के ऊपर कृष्ण प्रादुर्भूत हो गए परंतु तो आगे आगे का श्लोक है कि जनयत्री प्रभृति भी मेवार उस समय श्री जनयत्री वे मांग रही है श्री देव की ये रही हैं के लौक के अजाय तो के मेरे यहां पर लौकिक प्रकार से सुख पूर्वक बालक का जन्म हुआ मन बिना प्रसव पीड़ा के मेरे यहां पर बालक का जन्म हुआ ऐसा श्री यशोदा नहीं श्री देवकी ने समझा तो तत्वतः श्री देवकी जी उनके हृदय से भगवान का अंतर्धाम होना है शैया के ऊपर भगवान का आविर्भाव होना देवकी मान रही है कि मेरे यहां सुख पूर्वक बालक का जन्म हुआ है सुखद प्रसव हुआ है जो लिवर पेन है वो नहीं है सुख सव मुझे प्राप्त हुआ इसी प्रकार उसको मानती है वे जन्म नहीं है, वो आविर्भाव है क्योंकि लौकिक में वस्तु का एक एकाएक प्रकट हो जाना उसका नाम है आविर्भाव लौकिक वस्तु को जड़ वस्तु को चेतन बना देना इसका नाम है जा जन फिर तुम्हारा दोहरा दे कि लकिक वस्तुओ में प्राकृतिक वस्तुओ में चिन्मय वस्तु का चिन्मय रूप में ही प्रकट हो जाना उसका नाम है आविर्भाव जो बाुदेव कृष्ण उत्पन्न हुए शंख चक्र कथाप में धारण किए हुए वो चिन्मय है वे लौकिक बालक नहीं है लौकिक वस्तुओ में चिन्मय वस्तु का प्रकट हो जाना उसका नाम है आविर्भाव और जन्म उसमें है कि जहां प्राकृतिक वस्तु में किसी चेतन जीव के अंश का प्रयोग हो और प्रयोग होने पर वो जो शुक्र श्रोणित का एक पिंड है वह कहीं चेतन बालक के रूप में उत्पन्न हो उसको हम कहेंगे जन्म तो यहां पर जन्म नहीं है यहां आदर्भाव है मान रही है देख लीजिए जन्म गर्गाचार जी यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं कि प्राग एम बसुदेव क्विच जाता है श्री कृष्ण उनका जन्म हुआ जबकि मथुरा में जन्म नहीं है ये मथुरा में इनका आविर्भाव है तो ये पंथ ब्रिज में श्री कृष्ण का जन्म है अर्थात जिस रूप में कृष्ण माँ के गर्भ में विराजमान है उसी रूप में वे अपने पूर्व रूप का त्याग न करते हुए निरंतर निरंतर बढ़ रहे हैं तो ये कहीं अंतर तो शायद बात कहीं समझ में आ रही होगी कि कित में चिन्मय वस्तु का क्योंकि मथुरा में केवल आविर्भाव हुआ परंतु तो आविर्भाव को बस देव जी बद, श्री गर्गाचार्य वर्णन कर रहे हैं कि मथुरा में भी इनका जन्म हुआ जबकि मथुरा में जन्म नहीं हुआ आगे। कह रहे हैं प्रागम वसुदेव से क्वचित जाता श्री वसुदेव के यहां पर भी इनका जन्म हुआ जबकि वहां पर जन्म नहीं है वे झूठ बोल रहे हैं वहां पर तो आविर्भाव हुआ है प्रागम बसदेव क्वचित जात समात में यह तुम्हारा पुत्र वहां पर उत्पन्न हुआ परंतु सने में थे श्रीमान अवज्ञा थे कोई कोई इनको कह के कहूपन कर रहे हैं इसमें श्री रुप गोस्वामी जी के द्वारा लवभागवतामृत में कृष्ण जन्म के जो रहस्य को स्थापित किया गया उस रहस्य को संक्षेप में आत्मसात कर लेना चाहिए कि श्री देवकी जी के हृदय में पहले श्री बसदेव जी के द्वारा बिना शरीर संपर्क के मन के द्वारा श्री भगवान को स्थापित किया गया जैसे सिंहासन से ठाकुर जी को पधरा करके कोई हिटोली में कहीं रथ में जैसे विराजमान करे ऐसे ही एक स्थान से हटा करके श्री बसदेव जी ने श्री देव जी में भगवान को स्थापित किया वहां प्राकृतिक के साथ में संपर्क नहीं है ध्यान रखना चाहिए प्राकृतिक के साथ में संपर्क नहीं है चिर में भगवान का एक स्थान से उठा करके दूसरी जगह स्थापन किया जब जन्म का समय आया तो कृष्ण जन्म की रात्रि जन्माष्टमी उस जन्माष्टमी के दिन रात्रि के समय श्री देवकी जी के हृदय से भगवान अंतर्धान हो गए और शैया के ऊपर प्रकट हो गए अब देवकी जी मानिए बैठी है कि मेरे यहां पर बालक का जन्म हुआ परंतु तो ये बालक का जन्म कुछ विचित्र है विचित्रता ये है कि इसमें लेवर पेन नहीं सुख है तो जनयत्री प्रवृत्ति भी इतने मेवा गम्य थे लौक के न प्रकार सुखम शिशु तो। सुखपूर्वक बालक का जन्म हुआ है सुख हुआ है ऐसा श्री देव जी ने माना मान नहीं है वे प्रसव वो प्रसव है नहीं परंतु ब्रिज में श्री कृष्ण का वास्तव में यशोदा में यशोदा नंद पत्नी जातं परम चौ जािंगम परिश्रांता निद्रयाप गति नंद पत्नी श्री यशोदा ने मेरे यहां पर बालक का जन्म हुआ है और जन्म भी लौकिक रीति से कहीं ना कहीं हुआ है क्योंकि श्री यशोदा पर सब पीड़ा के कारण मूर्छित हो गए गई वस्तु इसमें वो प्राकृत वाली बात को नहीं अपना लग रहा है सब प्राकृत जैसा परंतु है वो चिन्हय परंतु श्री यशोदी मान रही हैं कि सुखम शिशु जाए तो कि नहीं यशोदी मान रही है यशोदानंद पत्नी चौक जातम मेरे यहां पर बालक का लौकिक रीति से जन्म हुआ है और यहाँ पर लौकिक रीति से ही श्री बालक का जन्म मानते हुए यहाँ पर वे में जन्... में जन्म है और मथुरा आपका आविर्भाव फिर मथुरा में उत्त तो हुए महाशय जी चार भुजार बालिक और फिर माता पिता के देखते देखते संपष्ट तो सद्या बहुत प्राकृत शिशु फिर प्राकृत शिशु बन गए तो इसे पता लग रहा है कि वहां पर आविर्भाव है परंतु यहाँ पर जिस रूप में जन्म है उसी रूप में रहे पूर्व रूप का त्याग न करते हुए परिपाक को प्राप्त करके शिशु से वे हुए पौगंड से किशोर हो करके वे विराजमान हुए हैं तो यहाँ पर देह का परिवर्तन नहीं है वहां पर देह का परिवर्तन है। पर देखते देखते जो चिन्ह में देह था वो चतुर्विद देह की जगह फिर त्रिवीज देह वहां पर हो गया तो ये दोनों में अंतर तो गर्गाचार्य ने एक तरह से झूठ बोला गर्गाचार्य झूठ बोला नहीं है गर्गाचार्य तो ने बात कर रहे हैं नंद बाबा ने झूठ समझा और नंद बाबा यही समझ रहे हैं कि इनका मथुरा में भी जन्म हुआ अब इसका समाधान कैसे कर रहे हैं कोई ना जाने कितने जन्म हमने लिए संसार चक्कर में हम डोल रहे हैं हमारा बेटा भी एक जीव है कृष्ण को ईश्वर तो करके मानते नहीं है नंद बाबा वे भी ये मान हैं ये भी हमारा पुत्र है इसलिए कभी किसी जन्म में बसदेव जी के यहाँ पर भी कृष्ण उत्पन्न मेरा बेटा उत्पन्न हुआ होगा इसलिए कोई कोई इनको बासने कह रहे हैं अब बसदेव जी तो ज्योतिषी है इनको तो कई जन्म की बात पता है इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारा बेटा कभी कभीदेव हुआ है तो हम तो जोशी नहीं है इसलिए इस समय जो हुआ है हम तो वो मानेंगे ये बेटा मेरा ही है बसदेव जी का बिल्कुल नहीं ये मेरा ही पुत्र है मेरा ही पुत्र ऐसे मान रहे तो गर्गाचार्य जी झूठ बोल रहे हैं आपको जन्म बता रहे हैं और श्री नंद बाबा उसी जन्म को झूठ को ही सत्य करके मानते दे रहे हैं कि इसका वास्तव में जन्म मेरे यहां पर हुआ पहले कभी जन्म हुआ था वो पहले की बात है उनको हमको ले लेना देना क्या बे तो अब कोई मायने रखती नहीं ऐसे कह रहे इसी तरह से कह रहे हैं कि तस्मान नंदात्मज वो नारायण समूह गुण श्रीआ कीर्तिया अनुभावे की नो गोपाल समाहिता गर्माचार्य जी ने अपने ऐश्वर्य की झोंक में कहा कि तस्मानंद नंद अयम ते तेरा ये जो पुत्र है ये नारायण समुण नारायण ने नारायण के समान गुण वाला है अर्थात नारायण में जितने गुण हैं वे तो इनमें विद्यमान हैं ही पंत चार गुण ऐसे हैं जो नारायण से भी इनमें ज्यादा नारायण समूह गण ये नारायण नारायण से भी नारायण समूह गण नारायण गुण में इनके समान है पंत ये नारायण से भी श्रेष्ठ होकर के विराजमान ये नारायण से भी श्रेष्ठ होकर के विराजमान है नारायण समूह गण यहां पर ये कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण है उपमान और नारायण है उपमे और अलंकार शास्त्र की एक रीति है कि उपमान सर्वदा सर्वदा श्रेष्ठ होता है नारायण कृष्ण के समान है कृष्ण नारायण के समान नहीं कृष्ण नारायण से भी श्रेष्ठ जैसे यदि ये कहा जाए कि नायिका का मुख चंद्रमा के समान है तो चंद्रमा श्रेष्ठ हुआ यह अलंकार शास्त्र की एक सामान्य रीति है कि जो उत्तम वस्तु है तो उससे ही तुलना की जाती है थोड़ी से तुलना नहीं की जाती है तो नारायण कृष्ण के समान है इसका मतलब है कृष्ण श्रेष्ठ हुए नायिका का मुख चंद्रमा के समान है चंद्रमा श्रेष्ठ है नायिका श्रेष्ठ नहीं है नायिका का मुख्य कमल जैसा है कमल मुखी है तो कमल श्रेष्ठ हुआ नायिका श्रेष्ठ नहीं हुई ऐसे ही नारायण समोह बड़े नारायण गुणों में इनके समान है तो कृष्ण श्रेष्ठ हुए नारायण श्रेष्ठ नहीं हुए इसीलिए श्री भक्त सिंधु में ये कहा गया कि श्री कृष्ण में चार गुण ऐसे हैं जो नारायण से भी श्रेष्ठ है लीला माधुर्यम रूपयो प्रयाधिक्यम माधुर्य वे चुष्टय जैसा लीला माधुर्य है ऐसा लीला माधुर्य कहीं दूसरी जगह नहीं है मैया से डरते भी जा रहे हैं और मुंह खोल रहे हैं तो विश्व रूपी दिख रहा है कन्हया के उधर में ऐसा लीला माधुर्य क्या ऐश्वर्य को दिखाने पर भी बालक का जो भयभीत होना वो लीला समाप्त नहीं हुई, होगी योग फिर प्रेमणा प्रिया दूसरी विशेषता कृष्ण में अधिक है वो है जैसा पढ़कर यहां है ऐसा पढ़कर कहीं धूष नहीं प्रेमी पढ़कर ऐसा कहीं धूष नहीं मिलेगा दूसरी जगह कृष्ण जरा सा अपना ईश्वर दिखाते हैं देव की हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं कि के लगते हैं यो आपने अभी-अभी कंस अभी को मारा ये के बस की काम नहीं नहीं नहीं है है बात आप तो ईश्वर हमारे पुत्र नहीं है। सत्यानाश प्रेम का पूरा चौका बसदेव जी हाथ जोड़कर खड़े होंगे वो तो कृष्ण ने मन में विचार किया कि ये बसदेव जी ऐसी सदा हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे तब तो भैया यहाँ पर पानी पीना भी कठिन हो जाएगा हमें द्वारका में रहना है कुछ दिन तो मथुरा में रहना है तो तो प्रेम के बिना हम जिएंगे कैसे तो भले रबड़ी नहीं मिले परंतु तो गुड़की डेली तो मिल जाए मीठा खाए पीला तो रहा नहीं खाएगा तो ब्र जैसा प्रेम तो नहीं है परंतु तो ठीक है कुछ देर के लिए इनका जो ऐश्वर्य भाव है उसको दूर करो ये पुत्र भाव रखे तो श्री कृष्ण मुस्काये और मुस्काने पर बसदेव जी का ऐश्वर्य दूर हो गया कि भाई रमड़ी नहीं मिल रही है तो कुल की डेली तो मिल जाए कुछ तो मीठा हो ही जाए इसलिए श्री कृष्ण चाह रहे हैं बसदेव जी बसदेव जी को आदर देते हुए विराजमान हो रहे अब मुस्काए और बसदेव जी भूल गए कि कृष्ण ईश्वर फिर पुत्र करके मानने लगे फिर भी कभी कभी वो भाव आ जाता है आता है वो दौरे चलते हैं ऐश्वर्य के दौर आ जाता है तो फिर से हाथ जोड़ करके बैठ जाते चलो तो कुछ जीवन निर्वाह हो जाता है नहीं तो तो प्रेम के बिना तो जी सकते तो ये अर्जुन के सामने ऐश्वर्य दिखाया और अर्जुन हाथ जोड़ करके खड़े हो जा रहे हैं कि मारे आपके स्वरूप को दर्शन करके मैं कांप रहा हूं और मारे फिर से मुझे अपना वही रूप दिखा दो अपने इस रूप को छिपा लो छिपालो विश्व रूप को छिपा लो और जब छिपाया तब जाकर के अर्जुन को चैन पड़ा बोले अब आपके सौम्य रूप का दर्शन करके मैं आनंदित हो रहा हूं तो वृज की स्थिति है कि उसमें श्री लीला माधुर्य विराजमान है जबकि दूसरी जगह लीला माधुर्य संकुचित हो जाता है तो लीला प्रेम ना प्रियां लीला माधुर्य प्रेम में प्रियाओं का माधुर्य जैसा ब्रज में है वैसा कहीं दूसरी जगह नहीं और माधुर्य वेणु रूप है तीसरी विशेषता कृष्ण की असाधारण है विष्णु की भी अपेक्षा नारायण की भी अपेक्षा वो है रूप माधुर नारायण अपने रूप को देकर के मोहित नहीं होते हैं परंतु कृष्ण मणखंड में अपने रूप को देकर के स्वयं मोहित हो जाते हैं राजा के के लिए बैठ तो रूप माधुरी माधुरी जैसा कृष्ण में है वैसा कहीं पीछे के नहीं है और वेणु माधुरी तो ऐसी नारायण से भी अधिक है इसलिए गर्गाचार्य कह रहे हैं तस्मानंद आत्मजो नारायण के नारायण समोग तुम्हारे कृष्ण के समान नारायण है अर्थात कृष्ण में जितने गुण हैं नारायण में गुण है वे कृष्ण में है परंतु तो कृष्ण में नारायण से चार गुण और अधिक है इसलिए तस्मान नंदात्म जन्म नारायण समूह गणित श्रीया कीर्तिया अनुभावी में की गोपाल से समायता है इन श्री कृष्ण को निर्गुण निराकार ब्रह्म मत मान लेना ये सदा सदा सगुण साकार है श्रीया कीर्त्या कीर्ति संबंधी जो श्री श्री भूषान नंदनी उनके साथ में ही स्व इनकी आराधना करना और उस आराधना को छिपा करके भी रखना ये कृष्ण स्वरूप अकेले आराधना करने का स्वरूप नहीं है यह सर्वदा युगल आराधना करने का मनमोहन स्वरूप ही है दोनों दोनों को मोहित करते हुए विराजमान हो हु रहे हैं यह युगल राधना क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं गोपाल सहस्त्र नाम में वर्णन किया गया कि गौर तेजो बिना यस्तु श्याम तेजस समर्चे जपे द्वारे वापी सभवे पात की शिवे कृष्ण की उपासना कभी भी अकेले नहीं की जाएगी श्रीया श्रिया कीर्ति की श्री के साथ में इनकी आराधना कर सब बात नंद बाबा के जमान में थोड़ी घुसेंगी तो बासल में है से ग्रहण कर रहे हैं कि गर्गाचार्य जी ये कह रहे हैं कि बाबा तेरे पास में जितनी भी श्री माने धन दौलत है उस धन दौलत के साथ में कीर्ति तेरा जितना भी यश कीर्ति है उस यश कीर्ति के साथ में श्रीया कीर्त्या और अनुभाव माने तेरा रोप जितना भी है उस तो सब का प्रयोग श्री कृष्ण की रक्षा में करना कृष्ण की सेवा में करना तेरे पास में जो भी है उसका एक एक पाई पाई कृष्ण की सेवा में लगा देना तेरा जो रौब है उसका पाई पाई तू कृष्ण की सेवा में लगा देना श्री की तेरी जो कीर्ति है फेम जो गुड नेम है उस पूरे गुड नेम को तेरी कीर्ति को वह श्री कृष्ण की सेवा में तू लगा देना तो श्री कीर्ति और अनुभाव अनुभाव माने रोप दो कीर्ति माने कीर्ति श्री माने दौलत ये साल कृष्ण की सेवा में तू लगाते हुए के और श्री कृष्ण की रक्षा करना नंदबाबा के मन में ऐसी पत्थर की लकीर खिंच गई कि मेरा जो कुछ भी है वो कृष्ण की परंतु यहां पर गर्गाचार्य का ये कहना नंद बाबा जी स्वीकार कर रहे हैं वो गर्गाचार्य का ये जो कहना कि तो नारायण से भी बढ़कर के हैं ये एक सत्य था पंत नंद बाबा ने सत्य को स्वीकार नहीं किया वे ये विचार कर रहे हैं कि नारायण किसी किसी को बड़े कृपालु होते हैं तो ऐसा बेटा देते हैं नारायण की कृपा से मुझे ऐसा बेला बेटा मिला है बड़ा भाग्यशाली हूं कि तो मुझे ऐसे पुत्र मिले हैं अब मेरे पास में जो कुछ भी है वो इन बच्चों का ही है इस बेटे का ही है एकमात्र बेटा है मेरा जो कुछ भी है वो सब इसका ही है ऐसा विचार करके श्री गर्गाचार्य श्री नंद बाबा गर्गाचार्य के इन बच्चों को स्वीकार करे हैं तो गर्गाचार्य जी का ये कहना अपने आप में झूठ था कि नारायण के अंश श्री कृष्ण है परंतु तो जो असत्य था उसको श्री नंद बाबा लीला में स्वीकार कर रहे हैं जबकि सिद्धांत ऐसा नहीं है सिद्धांत यह है कि कृष्ण के अंश नारायण है यह था सिद्धांत परंतु तो कर्काचार्य जी ने प्रस्तुत इस तरह से किया जो कर नंद बाबा समझ रहे कि नारायण के एक अंश रूप में ये कृष्ण हैं और मैं इनकी आराधना करूं बड़े कठिन से मुझे ऐसा बेटा मिला है तो असत्य ही सत्य हो गया श्री गर्गाचार्य के बचनों को नंद बाबा जो स्वीकार कर रहे हैं कि कभी इन्होंने वसुदेव जी में जीव होकर के जन्म लिया गला पर उस असत्य को श्री नंद बाबा ने सत्य करके माना और मान रहे हैं कि हमारे भी जन्म हुए हैं कन्हैया के भी जाने कितने जन्म हुए होंगे कभी लिया होगा इसने बसदेव जी के यहाँ पर जन्म तो अब तो ये मेरा बेटा है इसी तरह से श्री नंदबाब बसदेव जी के इन वचनों को श्री गरगाचार जी के इन वचनों को कि नारायण ने अपने जैसा एक पुत्र तुमको दिया है ये नारायण के अंश है ये बात भी असत्य थी इस असत्य बात को श्री सत्य करके श्री नंद बाबा स्वीकार कर रहे हैं कि नारायण ने मुझे ऐसा बेटा दिया है जबकि ऐसा है नहीं कृष्ण नारायण के अवतारी हैं नारायण कृष्ण का अंश है परंतु गर्गाचार दिखा रहे हैं असत्य बोल रहे हैं और तो असत्य को श्री नंद बाबा सत्य करके मान रहे हैं तो नारायण के अंश है एक असत्य हुआ और बसदेव जी में इन्होंने पहले जीव होकर के अवतार धारण किया ये भी असत्य है परंतु इन दोनों असत्यों को यहां पर लीला में नंदबाबा सत्य करके मान रहे हैं ये तो गुण नारायण समझ के तो नारायण न गुणों में नारायण जैसे हैं परंतु ये नारायण मेरा बेटा नारायण नहीं है ऐसा ही श्री तो असत्य ही सत्य हो समझ जाहान आज्ञाते इसी तरह से एक इस वृक्ष में असत्य ही सत्य हो जाता है जैसे एक तमन रुमह आज्ञाता पर्यपास श्री कंस जिस समय मथुरा में शासन करने के लिए बैठा उस समय जितने भी मथुरावासी थे यादव छोड़ छोड़ करके मथुरा भाग गए कंस के भाई के कारण जहां तह चले गए परंतु तो एक के माने एक आद ऐसे थे अग्रूण जी जैसे जो कि वहां कंस के हितैषी बन दिखाते हुए वहां पर बैठे हैं तो असत्य ही सत्य हो गया सत्य तो अक्रूर जी की कंस में कोई भी प्रीति नहीं है परंतु तो श्री अक्री दिखा रहे हैं कि जैसे हम कंस के पक्षपाती हैं ये असत्य ही सत्य हो गया ये बात असत्य है कि अक्रूर जी दिखा रहे हैं कि हम कंस के पक्षपाती हैं, जबकि वे भीतर से कंस को मरवाना चाहते अक्रुज पंथ ऊपर से दिखा रहे हैं कि हम तुम्हारे पक्ष पाते हैं इसी तरह से श्री नंद बाबा बस देवी ये ऊपर से दिखा रहे हैं कंस से कि हम तुम्हारे पक्ष पाते हैं हम तो तुम्हारे पक्ष में हैं और कन्हैया का जन्म हुआ उस समय वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा पहुंच गए और कंस को खूब विश्वास दिलाने हैं हम तो मानने वाले हैं ना भीतर ही, ही।, ही भीतर श्री नंद बाबा के हृदय में भाव जो है वो कंस के द्वेश भाव तो जो असत्य है उसको सत्य करके दिखाया गया और जो सत्य है उसको छुपाया गया द्वेष भाव को तो छुपाया गया और कंस के पक्षपाती हैं इस असत्य को दिखाया गया तो इस वृक्ष की प्रेम की रीति ऐसी है कृष्ण के, के कल्याण के लिए श्री नंद भावा श्री ब्रज राय वे अपने आप को कंस का पक्षपाती दिखाते हैं तो असत्य ही सत्य हो जाता है ये कहने का तात्पर्य यदि लक्ष्य श्री कृष्ण का सुख है तो असत्य भी सत्य हो जाएगा कंस से जो प्रीति दिखाई जा रही है वह है असत्य परंतु तो वह असत्य ही इस ब्रिज में कृष्ण के सुख के कारण नंद बाबा सत्य करके दिखा रहे हैं तो एक कृष्ण कृष्णा श्री पहली तीज के दिन माने श्रावण की पहली तीज आई जब हमारे ब्रिज की एक ब्रिज मंडल की एक नीति है कि श्रावण के, के महीने में नहीं है कि सास बहु एक रहती रहती अभी अभी भी है। अभी भी है। <laughs> सास बहु एक नहीं है। और श्रावण के महीने में बहू को बहु को, को खाना दिया जाता है खाना माने पीहर भेज दिया जाता है तो आ, जब श्रावण का महीना आता है की जाती है उस समय बहू को भेज दिया जाता है और सामान्यतः सारी बधुए अपने अपने पीहर चली जाती हैं में ही सामान बनाती हैं तो सावन होने के बाद में जब सलून आता है राखी का अवसर आता है तो राखी के दिन जमाई वह अपने ससुराल जाता है और वहां पर <laughs> <खारे ही> पूरा खाने के तय जाए पूरा खाए उसको कहते हैं पूरा खाने तो मेहमान जो है वो पूरा खाए वे आयो। ये, ये एक रीति है तो उसी रीति के अनुसार उसका बहाना लेकर श्री वसुदेव जी ने <laughs> श्री वसुदेव जी ने श्री रोहिणी जी से यह कहा कि रोहिणी तुम इस समय चली जाओ हम कह देंगे बीहर बियर गई है कहीं लड़की तो जाती है सावन के महीने में तो रोहिणी जी दो महीने के गर्भ को धारण की हुई थी जेठ और ये दो महीने का गर्भ बलदाऊ जी जेठे है अच्छा एक बात और है हमारे बीच की एक पद्धति है कि पहला जो बालक है जेठ का जेठ के महीने में जिसका जन्मदिन होता है बालक भारी होता है <laughs> गईया भी गईया भी के विषय में कहते हैं कि गैया यदि जेठ के महीने में पहली बार व्याए तो वो मालिक के लिए भारी होती है <laughs> कहते है, चलो जेठ देखते अच्छा गैया आप या जेठ के पहले गाय ब्याह जाए तो उसको शुभ माना जाता है जेठ के महीने में गाय ब्याये तो उसको बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है तो जेठ तो ये तो जेठा जो है बड़ा बेटा वो जेठा अच्छा नहीं माना जाता है जेठ के महीने में बड़ा बेटा ये लोक पद्धति है लोक लो, परंतु श्री बलदाव जी का जेठ में आगमन हुआ था रोहिणी में आगम जेठे है ना तो जेठ और असाढ़ दो तो महीने के गर्भ को धारण करके श्री रोहिणी जी तीर्थ के दिन पहली थीज श्रावण की पहली थी उसके दिन रोहिणी जी घोड़ी के ऊपर बैठकर के ब्रिज में चुपचाप और ने कहा मथुरा में कह दिया भाई लड़कियां जाती हैं इससे कही है, तो है बहु जाती हैं तो उनको खदा दी है इसमें कहीं कहीं है तो पीए, पीए, पीए। और ब्रिज में भेज दिया उनको श्री नंद रानी ने जैसे ही पता तो लगी सूचना तो पहले मिली गई थी तो नंदराजी श्री ब्रजराज सब रोहिणी जी का स्वागत करने के लिए उस समय आए और रोहिणी जी को जब घोड़ी से उतारा श्री यशोदा जी ने रोहिणी जी को अपने गले से लगाया और बूढ़ी बूढ़ी गोबी देखते ही पहचान गई कि रोहिणी इस समय दो महीने के गर्भ को धारण की अब ये गर्भ बदलाव जी नहीं ये गर्भ जो है बलदाव जी तो आए हैं श्री देवकी जी के गर्भ में रोहिणी के गर्भ में कोई अन्य बालक अब श्री रोहिणी जी वहां पर ब्रिज में रही और सावन का महीना पूरा हो गया सावन की तीज को आई और तीज के बाद में फिर एक महीना पूरा होने के बाद में जब राखी पूर्णिमा राखी पूर्णिमा को एक घटना हुई है वो घटना यह हुई है कि देवकी जी के गर्भ में जो श्री बलदाव जी आए थे जेठ के महीने में श्री कृष्ण ने उस समय आदेश प्रदान किया योग माया को कि तुम देवकी के गर्भ से बालक का आकर्षण करके ब्रिज में जो रोहिणी पहुंच गई हैं उनके गर्भ में उस बालक को श्री बलदेव को स्थापित कर दो और योग माया ने ऐसा ही किया उन्होंने देवकी के गर्भ में जो बालक दो तो महीने का कोई अन्य बालक था उस बालक को तो हटा दिया और उसके स्थान पर श्री रोहिणी जी के गर्भ से नहीं श्री देवकी जी के गर्भ से श्री बलदेव का आकर्षण करके श्री रोहिणी जी में उस बालक की स्थापना कर दी थी यह है राखी पूर्णिमा के दिन की घटना वहां से लेकर के फिर एक वर्ष बाद आगामी जो राखी पूर्णिमा हुई उस राखी पूर्णिमा के दिन श्री बल जी का रोहिणी मैया में ब्रिज में जन्म हुआ बोले श्री लाऊ दयाली की जय श्री ब्रिज में राखी पूर्णिमा के दिन अब लौकिक रीति से सारी बूढ़ी बूढ़ी बूढ़ी जितनी भी गोपी हैं वे सब विचार कर रहे हैं ये कैसा कर पाया है जो कि चौदह महीने में उत्पन्न हुआ सामान्यतः दस महीने में बालक आ, का जन्म होता है परंतु ये कैसा गर्व है कि चौदह महीने में बालक का जन्म हुआ तो लौकिक रीति से श्री बल्ला बलदेव का ब्रिज में जो जन्म हुआ वो चौदह महीने में वास्तव में श्री रोहिणी मैया के गर्भ में श्री बलदेव की जो स्थिति है वो है बारह महीने और दो महीने की स्थिति है वो स्थिति है श्रीदेव की ऐसे श्री बलदेव चौदह महीने में जाकर के उत्पन्न हुए श्री कृष्ण का जन्म आठ महीने में हो गया हमारे ए, लोक में लोक में भी ये देखा जाता है कि सात महीने का बालक जी जाता है आठ महीने का बालक नहीं जीता आठ महीने बड़ी सावधानी रखी जाती है आठवें महीने बहु जो है उसको कई नदी नाले पार करना सबकी हैं कि नहीं आदमी ने एक जगह रहो जब आदमी ने किसी तरह से निकल जाएं, पूरे हो आठ पूरे होने को हो तब जाना हो तो फिर खजाते फिर उसको भेजते हैं आठ महीने एक जगह आठवें महीने उसको सबसे ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए और आठवें महीने यदि कहीं कुशवावर हो जाए तो फिर वो बहुत कठिनाई होती उसकी बड़ी संभावना रहती स्वावर में कुशवावर हो जाए तो वो बड़ी संभावना पंत तो श्री कृष्ण का जन्म आठ महीने हुआ आठ महीने तो बूढ़ी बुरी जितनी भी गोपी है वे सब यशोदा से कहे बोले यशोदा सात महीना को बालक जी जाए आठ महीना को नाच करे आठ महीना को कन्हैया पैदा भी हो छाती में दम कम है या कहू माखन मिश्री और यशोदा जी के लिए लाला के लिए माखन मिश्री बनता भोग और करके को कोई तरह से ये पल जाए हाथ पैर का हो जाए जी जाए ये तो लोग यहाँ पर बैना तो पर वो ही कह रहे हैं कि असत्य ही सत्य हो रहा है श्री बसदेव जी श्री कृष्ण नारायण नहीं है नारायण के अवतारी है परंतु गंगाचार्य कह रहे हैं ये नारायण का अंश है तुम्हारे यहां पर आया है श्री कृष्ण है अवतारी बसदेव जी हैं वासुदेव कृष्ण हैं उनके अंश पंथ गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि ये वासुदेव तुम्हारे यहाँ पर नंदन नंदन होकर विराजमान है तो झूठ ही सत्य हो रहा है और इसी तरह से यहाँ पर श्री गर्ग अक्रोश जी वे भी ऊपर से दिखा रहे हैं असत्य कंस को दिखा रहे हैं हम तुम्हारे पक्ष हैं पक्ष के हैं पंथ तो भीतर से कंस के विरोधी हैं नंदवाला उन पर से दिखा रहे हैं कि हम कंस के पक्ष के हैं परंतु तो भीतर से देशी है तो असत्य ही यहां पर सत्य है और इसी तरह से आगे दिखा रहे हैं नाहम भक्सित माखन चोरी लीला में भी दिख रहा है कि कृष्ण बोल रहे हैं असत्य परंतु तो असत्य को ही सत्य समझना चाहिए नाम बक्सित नंबर श्री कृष्ण का असत्य भाषण वो असत्य भाषण ही श्री कृष्ण सत्य करके दिखाना चाह रहे हैं कन्हैया ने माटी खाई अब माटी खाने पर सखाओ ने दूध लगा दिया कि भैया कन्हैया ने माटी खाई है अब यशोदा जी हाथ में छड़ी लेकर खड़ी हो गए जैसे ही कृष्ण आए गह कर के हाथ पकड़ा और कह रही है क्यों रही मेरे बाप तेरे घर में का माखन मिश्री नहीं है का माटी खाई तो खाई कैसे श्री कृष्ण कह रहे हैं बोले मैया तो कैसे पता लोगो मैया कह रहे हैं बदंत ताब का ये, थे। ये जितने भी सखाए तेरे सखाए मेरे सखा नहीं है तेरे सखा कह रहे तेरे सखा ने कहा है कि तूने माटी खाई है आ बोल मैया कौन की बातन में आई गई ये सब ने सखा तो महा झूठा है झूठ को काम? का? सच्ची सच्ची बात बता आप बोल भैया छड़ी मत उठियो बात सुनने परे <laughs> सात यह है कि ये सब सखा अपने घर तक चोराए चौराए के लड़ुआ कचौड़ी लाने मोते तो कहे के में कलिया लड़ुआ खाए ले कचौड़ी खाए तू जान में चोरी की चीज खाऊना सिर्फ चले गए हैं और तू तो तो लगा तुझे शिकायत कर दी मैया ने तो छड़ी उठाई यारे तू तो एक धारी है और तो सब झूठे हैं अब जैसे ही मैया के हाथ में छड़ी आई अब कन्हैया वास्तव में डर रही है, रही है। और मन में विचार कर रहे हैं कि मैया के हाथ में छड़ी लप, लप आ रही है एक आज जड़ी जाएगी और जड़ भी तो बड़ी जोर की लगेगी तो सबसे पहले कन्हैया के मुख से नाही निकली कि ना हम भक्शान अनुभव बोल भैया मैंने माकी नहीं खाई है सर्वे मिथ्या ये सारे सखा झूठ बोले ना हम शब्द का पहले प्रयोग शायद छोड़ देगी पासा पड़ गया उल्टा तो मैया बोले ऐसा ही तो मुख साइया का ऑर्डर हुआ कि खोल मुख कन्हैया का नहीं मुख तो खुल गया अब डर लग रहा है कि के हाथ में छड़ी है और अब दो चार जड़ी ही जाएंगी अब कैसे बचे उस समय घबरा रहे हैं कि हाय कौन रक्षा करे इतने नहीं श्री ऐश्वर्य शक्ति उपस्थित थी उनने विरुद्ध धर्माश्रय शक्ति से अचिंत शक्ति भी उपस्थित थी अचिंत शक्ति ने ऐश्वर्य शक्ति से कहा अचिंत शक्ति है प्रधान ठाकुर की जितनी भी शक्ति हैं उनमें अचिंत नाम करके एक शक्ति है और तो उस शक्ति के ही अधीन सारी ऐश्वर्यादी शक्ति है तो उस अचिंत शक्ति ने ऐश्वर्य शक्ति से कहा सेवा का अवसर आ गया है चलिए चलो सेवा करने के लिए तो प्रेमावेश प्रभु ना ही निजा अनुसंधान इच्छा जाने लीला शक्ति करे समाधान प्रेमावेश में श्री प्रभु को अपना अनुसंधान नहीं है परंतु इच्छा जान के लीला शक्ति समाधान करने के लिए प्रस्तुत हो तो जाती है तो जैसे ही अचिंत शक्ति ने यह कहा कि ऐश्वर्य शक्ति से कहा कि समाधान करो कृष्ण इस समय कह रहे हैं प्रभु कह रहे हैं कि हाय कौन बचाए ये सेवा का है चलो सेवा करने के लिए उपस्थित हो सो ही ऐश्वर्य शक्ति उपस्थित हो गई और ऐश्वर्य शक्ति में उपस्थित होकर के एक काल में श्री कृष्ण में विरुद्ध धर्माश्रयता दिखा दी कि केवल कृष्ण स्वरूप शक्ति के ही अधिष्ठाता नहीं है वे तटस्था जीव शक्ति के भी अधिष्ठाता है और वे माया शक्ति के भी अधिष्ठाता है तो कन्हैया का जो मुख रहा है उस समय कन्हैया के उदर में स्वरूप शक्ति वैकुंठ का भी दर्शन किया मैया ने कृष्ण का भी दर्शन कृष्ण के मुख में किया तो स्वरूप शक्ति का दर्शन किया अनंत जीवों को देखा इसका मतलब है तटस्था शक्ति को देखा और अनंत को ब्रह्मांडों को भी देखा संपूर्ण जगत को भी देखा इसका मतलब है माया शक्ति को भी देखा तो त्रिगुणात्म का माया शक्ति तथा जीव शक्ति और स्वरूप शक्ति जो ऐश्वर्य शक्ति है स्वरूप शक्ति इन तीनों का यशोदा ने मुख में दर्शन किया कन्या के उदार में दर्शन किया तो ये जगत भी कहा स्थित है इस बात को श्री जी गोस्वामी जी ने स्थापित किया टीका में कि ये जगत भी भगवान में ही स्थित है, जगत का आश्रय भी भगवान ही ये नहीं है कि भगवान में नहीं। तो माया शक्ति भी भगवान में ही स्थित है इस बात का यशोरा जी ने जब दर्शन किया उस समय श्री कृष्ण कह रहे हैं नाहम भक्शमान या असत्य है परंतु तो असत्य को श्री कृष्ण सत्य करके दिखा रहे हैं मैया के हाथ में लप हुई बैत देख करके श्री कृष्ण समय डर रहे हैं और असत्य को बोल रहे हैं और असत्य को सत्य करके दिखाना चाहते हैं अब ज्ञानी जन इस अंश का व्याख्या करते हैं कुछ भिन्न प्रकार से वे तो कहते हैं कि भक्षण किसको कहेंगे हमारे शरीर में जिस चीज की कमी हो गई है उसको हम बाहर से कोई चीज खाकर के उन तत्वों को शरीर में पूरा करते हैं कैलोरीज कुछ घट गई कोई चीज खाई तो कार्बोहाइड्रेट विटामिन जो कुछ भी है उन वस्तुओं को खाने से शरीर में जो कमी हुई है वो कमी अब पूर्ण हो गई भोजन करने से वो कमी पूरी हो गई परंतु क्योंकि सभी वस्तुएं श्री भगवान की ही बनी हुई है तो खाना तो उसे कहेंगे कि जिस कमी की चीज की कमी हुई है उसको बाहर से लिया जाए उसका नाम है खाना भगवान का ये कहना कि नाम भक्तवान ज्ञानी जन इसकी व्याख्या करते हैं कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई और वस्तु है ही नहीं सब वस्तुएं कृष्ण में ही हैं इसलिए खाना संभव है ही नहीं खाया तो जाएगा तब जबकि अपने स्वरूप से बाहर की कोई वस्तु हो क्योंकि कोई भी वस्तु बाहर की है ही नहीं इसलिए कृष्ण का कहना झूठ नहीं है नाम बक्षिस्वान क्योंकि मैं सर्वाश्रम हूं इसलिए बाहर से मैंने कोई वस्तु खाई नहीं ये ज्ञानियों की व्याख्या है परंतु यहाँ पर वो ज्ञानियों की व्याख्या जी को समझिए ये व्याख्या लेने की जरूरत नहीं है यहां पर कृष्ण तत्व में कह रहे हैं मैया के हाथ में छड़ी को लपलपाते हुए देख करके श्री कृष्ण तत्व में कह रहे हैं कि मैया पीटना मत नौ नारे मत यदि मैंने खाई होगी मिट्टी तो मुँह ही तो है देख ले अब मुँह में गल में रखा हुआ है पेड़ा मिट्टी का और उसको चूस चूस करके स्वाद ले लेकर के खा रहे हैं मिट्टी का स्वाद लेकर के उस मिट्टी को तो हटा नहीं सकते है वो तो अभी पेड़ा गलुआ में रखा हुआ है एक तरफ दबा हुआ है और ले रहे हैं अब डर रहे हैं कि कैसे बचा जाए ये तो रंगे हाथ पकड़े गए उस समय शक्ति मैया के भाव को बदलने के लिए भावांतर कर देती है और भावांतर कर देती है तो कन्हैया का झूठ वह मैया के प्रेम के कारण वे झूठ को ही सत्य करके दिखाते हैं और मैया उस झूठ को कन्हिया जो झूठ बोले मैंने माटी नहीं खाई है उसको कहीं कन्हैया के मुख में ऐश्वर्य का दर्शन करके भैया एकदम भयभीत हो जाते हैं और कन्हैया ने जो कहा मैंने माटी नहीं खाई है उसको ये सत्य मान लेते हैं और कह रहे हैं ये कोई अलाय है बलाये मिट्टी नहीं है ये कोई अलाय बलाय है और मैया एकदम भयभीत तो हो जाती है तो इस प्रकार असत्य ही यहां पर सत्य हो जाता है कृष्ण का असत्य बोलना साफ़ साफ़ असत्य बोल रहे हैं मिट्टी खाई हुई है कि ये मेरा भ्रम है कन्हैया के मुख में माटी नहीं होगी और उनका भालांतर हो जाता है तो असत्य ही सत्य इस रज, रज में पूर्व रूप से हो जाता है बोलो आई जय जय जय जय जय जय रोज गोपाल गोपाल शिक्षा का है